भारतीय दर्शन जैन दर्शन इस प्रकार एक वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं की संभावना की परीक्षा भी करनी आवश्यक है इसी बात को जैन लोगों ने श्यात अर्थात हो सकता है इस रूप में विचार किया है वस्तु में अनंत धर्म होने पर भी जैनों ने उस वस्तु में केवल सात प्रकार की संभावनाओं का विचार किया है इसी से समझ लेना चाहिए कि अन्य प्रकारों के भी संभावना हो सकती है इसी को सप्तंगीनय अर्थात निश्चय पर पहुँचने के लिए किसी बात का सात प्रकार से विचार करना जैनों ने कहा है इन्हीं सातों प्रकार के संभावित वाक्यों के स्वरूप उदाहरण सहित नीचे दिए जाते हैं पहला स्यात अस्थिद्रव्यम एक किसी दृष्टि से वस्तु की सत्ता हो सकती है दूसरा स्यात नास्ति द्रव्यम दूसरी किसी दृष्टि से उसी समय उसी वस्तु की सत्ता नहीं भी हो सकती तीसरा स्यात अस्ति च चा। नास्ति च द्रव्यम तीसरी दृष्टि से उसी समय वस्तु की सत्ता हो सकती है और नहीं भी हो सकती चौथा स्यात अव्यक्तव्यम द्रव्यम चौथी दृष्टि के विचार से वही वस्तु अवक्तव्य है अर्थ क्योंकि एक ही समय में उसकी सत्ता का अस्तित्व और आदर्शन दोनों कहे जाने के कारण शब्दों के द्वारा ठीक ठीक उसके स्वरूप का निर्वचन नहीं हो सकता पांचवा, स्यात अस्ति च अवक्तव्यम च द्रव्यम पाँचवीं दृष्टि के विचार से वही वस्तु एक ही समय में हो सकती है और फिर भी अवक्तव्य रह जा सकती है स्यात नास्ती च अवक्तव्यम च द्रव्यम छठी दृष्टि के विचार से वही वस्तु एक ही समय में नहीं भी हो सकती है और फिर भी अवक्तव्य रह सकती है सातवा सात अस्थि च नास्ति च अवक्तव्यम च द्रव्यम सात्वी दृष्टि के विचार से वही वस्तु एक ही समय में हो सकती है नहीं भी हो सकती है तथापि अव्यक्त रह अव्यक्त रह सकती है इन सभी अवस्थाओं में द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव इन स्वरूपों को लेकर भिन्न भिन्न अवस्था की संभावना की जा सकती है और वस्तु का पूर्ण परिचय प्राप्त करने की चेष्टा की जा सकती है यही इस या अनेकवाद का उद्देश्य है जैन दर्शन में एक यह अपूर्व विचार है इसी को लेकर इस दर्शन को कोई स्याद्वाद दर्शन भी कहते हैं